मैं हूं कर्नल विलास रोकड़े और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मध्यमन वन जीरो सेवन पॉइंट एट एफ एम सुनते रहो मुस्करो रेडियो मधुबना आया खुशी होगी बाहर खिलमन का गुलशन का गुल ते रहो रेडियो मधुबंद आया आपके आंगन आया खुशियों की बहाल खिलमन का दुलशन सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन सुनते रहो मुस्कुराते रहो नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे तो आइए आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ विशेष मेहमान कर्नल विलास जी हमारे साथ उपस्थित हैं कर्नल विलास सोनकुड़े सर और इनसे हम लोग बातें करने वाले हैं आप सभी की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद कैसे हैं सर आप उत्साहित आनंद <laughs> आपकी खुशी डबल हो गई होगी यहाँ आकर <laughs> <ओ>। <laughs> तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कहाँ से बिलोंग करते हैं आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ पर हुई वो सारी बातें हमारे श्रोताओं को जरूर बताइए मैं आ, स्टेट महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट कोल्हापुर से हूँ अच्छा अच्छा मेरी शिक्षा विक्षा एक छोटे से गाँव में हुई है हाँ हाँ हाँ जहाँ से मैंने इंडियन आर्मी ज्वाइन की 1979 सेवेंटी नाइन में वहाँ से नौकरी के साथ साथ मेरा एकेडमिक करियर भी बढ़ाता रहा अभी आज एम एम बी एस मैनेजमेंट डिफेंडस मैनेजमेंट ये शिक्षण में प्राप्त कर, कर चुका हूँ साथ ही मैं इंडियन कमीशन ऑफिसर बन हो गया और दो हजार अठारह में रिटायर हो गया उसके पश्चात मैं चार साल कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट के जितने सोल्जर्स एक्सर्विस मैन हैं उनके मेडिकल इंचार्ज रहा उधर भी मुझे कार्य करने का अच्छा मौका मिला जिसके तरह मैं एक्समैन की सेवा कर पाया अच्छा अच्छा साथ ही में मैं एक आजिमाजी सैनिक संस्थान खड़ा किया अरे जिसके माध्यम से मैं एक्सर्विस मैन बारवी डोज वी डोज उनकी समस्याओं का समाधान ढूंढने की कोशिश करता हूँ जिसके माध्यम से बहुत सारे काम हुए जब कोलापुर में दो में ब्लड फ्लड आया था उस समय भी काफ़ी हमने मेडिकल एड्स जो बाधित लोगों के लिए पहुँचाने की कोशिश की कोरोना काल में भी बहुत सारा काम किया जो कि आशा वक्स है डॉक्टर्स है पुलिस कर्मीज है उनको प्रोत्साहित करते हुए वो कोरोना का डर को खत्म करने के उनके अच्छी लाइफ की संज्याप पढ़ाने की कोशिश की जिसके माध्यम से उनको उनका प्रोत्साहन बढ़ाया मनोबल बढ़ाया जिसके माध्यम से वो लोगों को सेवा दे सके और डर खत्म हो जाए कोरोना का साथ ही में वृक्षारोपण भी बहुत सारा किया है पिछले छः साल से कम से कम दो हज़ार के आसपास पेड़ लगाए होंगे अलग अलग स्कूलों में जाके बच्चों को सेल्फ डिफेंडेंस के बारे में या सक्रीफाइस देश के बारे में कुछ ज्ञान देने की कोशिश करते रहते हैं साथ में विविध संस्थाओं के माध्यम से सहकार से अलग अलग समाज उत्थान के लिए हम काम करना करने की कोशिश करते करते रहते हैं जिसके माध्यम से हम लोगों की मदद करते हैं, उनको एक अच्छा नागरिक बनाने के जो सुविधा या मार्गदर्शन करने की कोशिश करते हैं जी जी जी, जी। चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया आशा करूंगा हमारे सभी श्रोताओं को भी बड़ा अच्छा लग रहा है आपकी बातें सुनकर कर्नल फिलास सर बहुत ही अच्छा लगा और आप अभी भी समाज सेवा से जुड़े हुए हैं और लोगों के बारे में सोचते हैं लोगों के जीवन में कैसे परिवर्तन आए लोगों को कैसे बेहतर जीवन जीने को मिले इसके बारे में आप संकल्प करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा लगा हमें तो मैं चाहूँगा कि आपके कार्यकाल में जो चैलेंजेस या कुछ युद्ध वगैरह हुए हो तो ऐसी कुछ हिस्ट्री जो बताने लायक हो ज़रूर बताइए मेरे कार्यकाल में बहुत सारे छोटे छोटे युद्ध हो चुके हैं जैसे ऑपरेशन कारगिल है ऑपरेशन है अरे वाह और ऐसे दो तीन जो घटनाएं बहुत ही दुखदायी है ऐसी नहीं होना चाहिए बट होता है तो एज अ सोल्जर बिल्कुल तो हमारा काम हम तो करेंगे नहीं, नहीं। और डटके करें बिल्कुल और अपने देश की जो सेना है बहुत बलाढ्य सेना है जिसने सेवेंटीन हो ऑपरेशन पारा कर ऑपरेशन कारगिलो हर जगह उन्होंने प्रूव करके रखा है कि हम एक अच्छी आ, सेना के और अच्छे देश के साथ हैं देश की सुरक्षा करने में सबल है और किसी भी चैलेंज को हम आसानी से उसको निपटा सकते हैं इतना कॉन्फिडेंस आजकल हमारे पास है बिल्कुल और जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो बहुत कुछ मॉडर्नाइशन के लिए सेल्फ सस्टेनेबल आर्मी के लिए बहुत सारा कार्य कर रही है जिसके माध्यम से हम किसी भी चैलेंज को से आसानी से ले सकते हैं उसका प्रतिकार कर सकते हैं और हमारा विजय हासिल करिए देशवासियों को हम सुरक्षित रख सकते हैं इतना मुझे सर्विस के माध्यम से जो अभी देख रहा हूँ उसके माध्यम से मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है जी तो देशवासियों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है जी जी जी कर्नल विलास सर बहुत ही अच्छी बात आपने बताया बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आज के समय में हमारी सेना जो है बिल्कुल संपन्न है समृद्ध है, और किसी भी परिस्थिति में अपने आप को जो है साबित करने के लिए तैयार है ये आपने बताया और मैं चाहूँगा कि आज, आज आप ग्लोबल सबमिट के तीन चार दिन से कार्यक्रम अटेंड कर रहे हैं जो ब्रह्मा कुमारी इस क्वार्टर में हो रहा है तो मैं चाहूँगा कि ग्लोबल सबमिट में जो बातें हो रही है उसमें से कुछ बातें या इस पूरे आयोजन का देख आपको कैसे लग रहा है वो अपना अनुभव सुनाइए सबसे पहले मैं ईश्वरी संस्था का दहे दिल से मैं आभार व्यक्त करता हूँ जी या मैं अपने आप को भाग्यवान समझता हूँ कि ऐसे एक यूनिक संस्था के साथ जुड़ने का समझने का अनुभव करने का मुझे मौका मिला जिसके माध्यम से मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कुछ मैंने जिंदगी मिस कर रहा था वो एक बहुत बड़ा पार्ट है जिसके बारे में समाज नहीं सोचता है समाज जो सोचता है कि मुझे नौकरी मिलना चाहिए धन मिलना चाहिए मेरी भौतिक सुविधा के बढ़ाना चाहिए तो उसके अलावा एक समाज है अलग एक और एक उसके अलावा एक विचार है और जो विचार की कमी या ऐसा बोल सकते हैं अज्ञानता कमी तो नहीं बोल सकता मैं अज्ञानता में सोचो कि अज्ञान तो साम उस भूल चुके थे या मालूम नहीं था तो ईश्वरीय संस्था में आने बाद एक वो, वो भी एक पहलो जिंदगी का मिला जो मैं सामाजिक कार्य कर रहा हूँ और जो मैं चाहता हूँ एज अ देशवासी या मैं सोचता हूँ कि मेरा भी इस देश के प्रति को रून है जो मुझे चुकाना है और वो देश के लिए इस संस्था का जो एक चार दिन का पाँच दिन का जो मेरा वास्तव्य है तो मुझे बहुत काम आएगा बिल्कुल और सही मायने में आ, मेरे जिंदगी का एक मुकाम है एक प्रकल्पना एक कल्पना है उसके साथ जुड़ने के लिए उसको कंप्लीट करने के लिए उसको फुलफिल करने के लिए मुझे ये बहुत काम आएगा जी, जी. दूसरी बात है कि इस संस्था का सबसे बड़ा जो मुझे जो मैं टेक अभी या टेक होम बोलता हूँ जी जी जी इधर किसी भी ब्रह्मा कुमारी ब्रह्मा कमरी इसको मिले तो उनके जो इनोसेंस है उनका जो मातुल्य भाव है अपनापन है प्यार है देने की भावना है और मुझे बहुत भाग गई ये किसी भी संस्था में मैंने आज तक पूरा भारत भ्रमण किया है कही, कहीं कहीं भी ऐसा नहीं मिला कि जहाँ देने की भावना है किसी को मदद करने की भावना है जी। प्रेम और वात्सल्य भाव ये बहुत ही बहुत ही अच्छा लगा मुझे जो कि मेरे ज़िंदगी में ये बहुत जगह काम आएगा अपने को कंट्रोल करने के लिए इमोशंस को लेने के लिए एंगर को कंट्रोल करने के लिए समाज को समझने के लिए समझाने के लिए बहुत काम आएगा तेरी इधर की जो डिसिप्लिन है एक अव्वल दर्जे की है मैं आर्मी पर्सन होने के बावजूद भी नहीं बोल कि इससे बढ़िया कहीं हो सकता है इतने लोग आ रहे हैं अभी बीस पच्चीस साल लोगों के तो आवागमन हो रहा है कहीं भी गंदगी नहीं है साफ सफाई है हर चीज़ हर समय पे बिल्कुल टाइम से मिलती है देते हैं और करते हैं तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है चौथी चीज़ है कि इधर जो वचन है जो उनके ज्ञान है कितना सरल तरीके से समझाते हैं जो सरलता से एक आम इंसान कोई भी है उसको गरीब अमीर की कोई ज़रूरत नहीं विचारों की ज़रूरत है और विचार के लिए पैसे देने नहीं पड़ते <laughs> और ऐसा ज्ञान कहाँ मिलेगा फिर जहाँ पैसे नहीं देना पड़ता है मुफ्त का है बट काम का है आपकी इच्छा शक्ति बढ़ाता है आपकी कार्य क्षमता बढ़ाता है आपकी ह्यूमिटी बढ़ाता है आपको कठिन समय में खुद को कंट्रोल करने की एक आइडिया देता है एक बिल्कुल ज्ञान देता है जी कर्नल सर बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया इस कॉन्फ्रेंस में आकर आपको जो है अपना आत्मदर्शन हो गया है जिसकी लंबे समय से आपको खोज थी वो खोज आपकी यहाँ पर पूरा हो गया है और आने वाले समय में इन फ्यूचर जो भी आप करना चाहते हैं उसमें ये जो है अनुभव आपका माइलस्टोन सिद्ध करेगा और आपको सफलता दिलाएगा और आपने बहुत ही गहराई से इस चीज़ को समझा है अपना आत्मा को अच्छी तरह से समझकर कर उसको कैसे हम लोग जो है सुंदर समृद्ध और पवित्र बना सकते हैं इस पहलू को आपने समझ लिया है जब व्यक्ति आत्मा कर लेता है आत्मा की उन्नति के बारे में समझ लेता है तो वो लोक कल्याण अर्थ तैयार हो जाता है उसके लिए कोई भी मुश्किल घड़ी बहुत आ, मुश्किल नहीं लगता उसके लिए हर मुश्किल जो है आसान हो जाता है तो कर्नर विलास सर मैं चाहूंगा कि जाते जाते एक संदेश के रूप में आप जनता जनार्दन को क्या बताना चाहेंगे धन्यवाद मुझे लगता है या मेरा ऐसा मानना है समाज के हर व्यक्ति आपने काम के साथ साथ अध्यात्म को जोड़ना बहुत जरूरी है क्योंकि आप विज्ञान विज्ञान से आप हासिल कर सकते हो सुविधा पर समाधान शांति ये आत्मा नहीं मिल सकती सही बात तो कंटेंटमेंट इज हैपीनेस सबसे बड़ा क्या है कि कंटेंटमेंट अगर आपको खुशी जब तक तो मिले जब कंटेंट तो होते हो तो कंटेंट भौतिक चीज़ों से नहीं हो सकता है वो आत्मिक चीज़ों से हो सकता है तो आत्मिक बल बढ़ाने के लिए आपको शांति पाने के लिए आपको रियल कंटेनमेंट ऑफ लाइफ लेने के लिए आपको अध्यात्म से जुड़ के अपने रोजमर्रा के काम करने चाहिए जिसके आपकी प्रति सब कुछ मन तन धन सब कुछ स्वच्छ हो जाएगा जिसके आधार पे आपके जो विचार आचार अच्छे आएंगे और आपका यश पैर चुभना शुरू करेगा सिर्फ आप भौतिक जाओगे तो नहीं हो सकता है कहीं ना कि आप लैक करोगे तो भौतिक अध्यात्म एक जोड़ोगे तो आपका जीवन का सफल्य भी मिलेगा और आपको एक बोलते हैं ना कि मरावे परिकृति रूपी मरा हुए मरो लेकिन कुछ अपना पीछे छोड़ के, छोड़ के जाओ तो उसके लिए आप सार्थक बन जाओगे इसलिए प्रत्येक नागरिक को अध्यात्म और आपकी रोजमर्रा जिंदगी के साथ जोड़ के अगर चले तो ये सफल्य दूर नहीं है यही मेरा संदेश संदेश खुद के लिए भी है दूसरे के लिए है चलिए कर्नल विलास सर बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका बहुत ही सुंदर आपने संदेश दिया कि इस अध्यात्म के बिना आपके जीवन में सामान वस्तु वैभव सारी चीज़ें इकट्ठा कर लेंगे लेकिन अगर आपके पास समाधान नहीं है शांति नहीं है प्रेम नहीं है तो फिर आपका जीवन सफल नहीं होता इसलिए साधन सामग्री के साथ साथ अध्यात्म का संवेश हो जाता है तो आपका जीवन प्रफुल्लित हो जाता है आपका जीवन कंप्लीट हो जाता है अदरवाइज़ आप इनकंप्लीट रहते हैं और सुख सुविधा के साथ साथ जो वस्तु ज़रूर इकट्ठा कर सकते हैं लेकिन जो आंतरिक मन की शांति जो है वो हमेशा आपसे दूर रहता है लेकिन जैसे ही आप अध्यात्म के पद चिन्हों पर चलने लगते हैं तो आपके जीवन में शांति आने लगती हैं फिर साधन आपका एक्स्ट्रा रहता है कि आय तो भी ठीक लेकिन मन आपका इतना समृद्ध है कि आप चलते चलते उस कारवा में अपने जीवन को और औरों के जीवन को भी सुख में और शांति में बना सकते हैं तो कर्नल बिलासन बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको मंगल कामनाएँ और इस सुंदर भावना को प्रकट करने के लिए बहुत बहुत साधुवाद और मैं चाहूँगा कि आपके साथ हमेशा ये आध्यात्मिक शक्ति बनी रहे जैसे आपने संदेश में कहा अपने लिए भी और औरों के लिए भी तो इस अध्यात्म को अपनाकर हम सब के कल्याण अर्थ कार्य करेंगे ऐसी शुभ आशा के साथ फिर एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएँ सर को और आप सभी सुनने वालों को कहना चाहूँगा कि आज हमने कर्नल विलास सर को सुना और कहीं ना कहीं उनकी भावनाएं विचार आप तक पहुंच गई होंगी क्योंकि शब्दों से ज़्यादा भावनाओं की तरंगे आप तक सबसे पहले पहुँचती हैं तो उन्होंने जिस तरह से देश सेवा के लिए काम किया है और अब समाज के लिए काम करना चाहते हैं तो हम सब मिलकर उनके साथ रहेंगे और इस पूरे समाज को एक नया और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 खनकाती है और मालोरिया गाती है कंगन खनकाती है और मालोरिया गाती है मध्यम मध्यम सी पवन चले गोयलिया गीत सुनाती बच्चा वह आज भी चांद को चंदा मामा कहता है जिस देश में गंगा रहता है को चंदा मामा कहता है जिस देश में गंगा रहता है ja